सुणु गर्भोर विमल जोदायक जो दायक फल चार रामचंद्र की जय पान सुन पान की जय तन कींड प्रायम ऐसी इस श्लोक का भी पाठ करते हैं कुंदेन्दी वर सुंदरावतीज्ञान धाम विज्ञान धाम शोभार धन विनौ श्रुति नित गोविंद गोविप्र वृंद प्रिय गोवी माया प्रिय मयास्विण रघुगर सरमौत सीतान्वेश पथिगत भक्ति प्रदौत तो ही नीना ब्रह्मा भोजिमुद्दव कलमलधंसनम चाभ्यय शंशिन चा व्यय श्रीमर्षंबु मुखेन्दु सुंदर वर् संशोभितं सर्वदा संशो संसारामय भेषज सुखक श्री की जीवनम श्रीजानकवन श्री राम जीवनम जानकनम धन्यस्ते वंश सतत श्रीरामनामृत श्रीरामनामृत मुक्ति जन्म महिजानि ज्ञान खान ज्हानि करहां कर। बस शंभु भवानी शो काशी से कसना तो तो जरत सकल सुरब्रण विषम गरल जय पान किय जेम भज सिंहन मंद तोट पाल शंकर सरत राम चंद्र की जय पवन सुन की जय भाई कोमल पुष्प में जब उनका तुलना करते हैं तो सुंदरता का सूचक तो है ही है पुष्प बड़े सुंदर होते हैं लेकिन कोमलता का भाव भी उसके साथ में और पुष्प के साथ में सुगंध का भी है सुगंध मन दूसरे को सुख पहुंचाना पुष्प की गंध सुगंध फैलती है तो जिन लोगों को प्राप्त होती है वो सुखी होते हैं तो पुष्प के समान जिनका की व्यक्तित्व है स्वभाव है तो उनकी सुगंध आसपास भी पड़ती है और लोग उससे लाभान्वित होते हैं सुख प्राप्त करते हैं ये भी सूचना है तो केवल इतनी नहीं है कि पुष्प से तुलना कर दी पुष्प के जो गुण हैं उनकी कल्पना करें कि ये गुण भगवान राम में लक्ष्मण जी में हैं उनमें उनका व्यक्तित्व सुगंधित है सुंदर है कोमल है ये तीन लक्षण कम से कम जो पुष्प के हैं वो भगवान राम में भी हैं लक्ष्मण जी में भी हैं लेकिन जब कोमलता की बात आती है पुष्प में कोमलता है तो ये लगने लगता है कि कोमल तो होता है बड़ा कमजोर होता है फूल तो फिर उसकी पूर्ति करते हैं दूसरे शब्द से कहते हैं अति बलव। अरे उनमें बल तो बहुत है बहुत बलवान है तो सुंदर होने के साथ साथ कोमल होने के साथ साथ बलवान भी बहुत है तो जो उनकी कोमलता है उनके स्वभाव की है स्वभाव के माने वो दूसरों को <coughs> के साथ में सरल व्यवहार करने वाले हैं प्रीति का भाव रखने वाले हैं दया का भाव रखने वाले हैं उदारता का भाव रखने वाले हैं ये सब व्यक्तित्व की कोमलता का सूचक है जिनका स्वभाव कठोर होगा वे किसी पर दया नहीं करेंगे क्रूर वचन भी बोलेंगे अहित भी करेंगे ये सब उनके स्वभाव में इस प्रकार से व्यक्तियों को होगा लेकिन भगवान राम के लक्ष्मण जी के स्वभाव को देखें काम का तो कुंड और कमल के समान सुंदर होते हुए भी कोमल होते हुए भी अति बलवान है दूसरी ओर बल का शक्ति भी बहुत उनमें है जो व्यक्ति बलवान होता है मन शरीर से अधिक बलवान है तो ऐसे लोगों में देखा गया है कि बुद्धि उनकी कम होती है ज्ञानवान कम होता है जो लोग शरीर की ही शक्ति को बढ़ाने में लगे रहें तमाम पहलवानी करें खूब खाएं तो शरीर तो खूब तगड़ा हो जाए लेकिन बुद्धि कमजोर हो जाती है और बुद्धि में लौकिक ज्ञान भी लोगों का कम हो जाता है परमार्थ की तो बात ही क्या है लेकिन जब व्यक्ति जो तप करता है और जिसकी बुद्धि सूक्ष्म होती है तो ज्ञानमान भी होता है तो तीसरा गुण जो है भगवान राम लक्ष्मण जी में है वो ये है विद्यान विज्ञान विद्यान विज्ञान धामांामऊ उभ दो दोनों जो है चाहे लक्ष्मण जी हों चाहे भगवान राम हो दोनों विज्ञान के धाम हैं विज्ञान के धाम है कि अज्ञान एक होता है एक होता है विज्ञान या आप देखें पहले ज्ञान है फिर विज्ञान है चार ज्ञान के माने परमात्मा का परोक्ष ज्ञान और विज्ञान के माने परमात्मा स्वरूप हो जाना <थीथ। देखेवसा> तो विज्ञान धाम के माने है परमात्मा स्वरूप अब वैसे तो शब्द लगता है विज्ञान धाम लेकिन तात्पर्य इसका ये है कि भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों ही परमात्मा स्वरूप है ब्रह्मस्वरूप कोई व्यक्ति भी जब विज्ञान प्राप्त करके परमात्मा में एकाकार हो जाता है आत्मा और परमात्मा का एकत्व अनुभव कर लेता है तो ब्रह्म भाव से प्राप्त हो जाता है ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाती है जब जीवों को मनुष्यों को तो भगवान ने तो अवतार लिया है उसमें तो इस की बात ही क्या वे तो विज्ञान के धाम है है वो नित्य विज्ञान के धाम है नित्य ज्ञान स्वरूप है नित्य ब्रह्म भाव में रहने वाले हैं ऐसे भगवान राम फिर कहते हैं कि देखो वो भगवान राम कैसे हैं, शोभा देव और उनकी शोभा भी बहुत है पहले ऊपर सुंदर कहा और शोभा भी कहा सुंदर बहुत बार केवल शारीरिक सुंदरता के लिए प्रयोग किया जाता है और शोभा शब्द जो है केवल सुंदरता शरीर की नहीं है उनके सत्य चरित्र की भी शोभा है व्यवहार की भी शोभा है उनके ज्ञान और व्यवहार के गुणों की भी शोभा है तो यहाँ शोभा अड्य अड्डे के माने है जिसमें की कुंज हो समूह हो उसको अड्डे कहते हैं है? जैसे गुणाड्डे, माने जिसमें की बहुत गुण हो जैसे धनाड्डे, तो धन के साथ अड्डे क्यों लगाया गया धनाढ़ के लिए अड्डे के माने जिसके पास बहुत अधिक है जिसके पास धन के प्रचलता है तो उसे धनाढ़ कहेंगे इसी प्रकार जिसके पास शोभा की अधिकता है उसे कहेंगे शोभाढ़ गुणाढ्य ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब देखो इस प्रकार से भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों ही बड़े ही सुंदर स्वरूप दोनों ही है बड़ा ही व्यक्तित्व दोनों का ही बड़ा ही आकर्षक है तेजोमय है ये सब गुण व्यक्तित्व में वर धनमिन वर वन श्रेष्ठ धनुष धारण किए हुए हैं दोनों धनुष धारण किए हुए हैं धनुष बाण दिए हुए हैं ऐसे भगवान राम और लक्ष्मण जी धनुष बाण और भगवान के जो है सूचक हैं, हैं। दुर्गो के नाशक भगवान राम की पर्रम परमात्मा की ये भगवान है कोई भी हो चाहे भगवान राम हो या कृष्ण हो भगवान की एक महिमा ये है कि उनका स्मरण करने मात्र से लोगों के पाप नष्ट होते हैं तो कैसे नष्ट होते हैं भगवान में कोई ऐसी शक्ति होगी जो नष्ट करने वाले होंगे तो कहते हैं उनके पास धनुष बाण है उससे लोगों के पापों को नष्ट कर देते हैं दुर्गुणों को नष्ट कर देते हैं दुर्बलताओं को नष्ट कर देते हैं तो उनके धनुष बाण जो है केवल लकड़ी के धनुष बाण लोहे के धनुषान न समझो जैसे भगवान दिव्य हैं सच्चितानंद स्वरूप हैं तैसे उनकी महिमा की दिव्य है उनका प्रभाव भी दिव्य है उनके स्मरण मात्र से अगर किसी के दुर्गों दूर होते हैं तो ये न समझो उनके बाणा आकर के लग रहे हैं ये भगवान की महिमा ही इस प्रकार का है उनका प्रभाव ऐसा है जिससे व्यक्तियों के दुर्गों दूर होते हैं दुर्बलताएं दूर होती हैं ये इसलिए इनको कहना है बड़े धन कहते हैं कि दोनों जो है श्रुति मने वेद मतलब माने बंदित वेद वंदित है दोनों माने वेदों में इनकी दोनों की वंदना की गई है समस्त वेद क्या है वेद परमात्मा का ही निरूपण करते हैं और उन्हीं की वंदना करते हैं उन्हीं का गुणगान करते हैं तो ये ये दोनों जो ये वेद ये भगवान राम और लक्ष्मण की गुणगाथा गाया करते हैं आप वेदों को पढ़े तो प्रब्रम परमात्मा सत्य है चेतन स्वरूप है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म ऐसे करके जो है श्रुतियां उनको भगवान की महिमा को गाती हैं उसी का उल्लेख करते हैं कि तो श्रोत है और फिर कहते हैं गौ में गो वि वृंद और भगवान को गो और विप्रबृंद प्रिय हैं गो मने गौ भगवान को प्रिय हैं और वृंद प्रियोग ये विप्रबृंद ये प्रिय और विप्र प्रिय हैं ये दोनों ही प्रिय हैं भगवान भगवान चाहते हैं कि खूब गौ गौ में हो वृंद के माने समूह एक आध गौ देख करके भगवान प्रसन्न नहीं होते अरे जब गरुओं को गऊ गिनती में नाम है होती गऊे हों तब कहें भगवान गरुओं का समूह है ये तो भगवान देखकर के प्रसन्न हो गए ये नहीं कहते कि एक गऊ देख करके भगवान नाराज होते हैं अरे वो तो प्रसन्नता एक गौ वह तो क्या है हजारों हजारों गौ में तब भगवान प्रसन्न होते गौ बृंदप प्रिय हो ऐसे विप्त बृंदप्रिय हो एकाध दुनिया भर में दिखाई दिया तो भगवान कहेंगे ले दुनिया उजड़ गई अब क्या है कौन है यहां अब जब विप्र लोग ही हजारों हजारों के तादात में लाखों लाखों के रूप में बृंद बृंद हो विप्र लोग हों तो और भगवान बड़े प्रसन्न अब देखो लौकिक रूप में अर्थ में अगर देखो तो ये कह सकते हैं कि जैसे यज्ञ जो है भगवान का मुख है यज्ञ की अग्नि भगवान का मुख है यज्ञ भगवान का शरीर है तो जब यज्ञ संपन्न कैसे होता है कि जब गाय के घी की आहुति दी जाए तब हवन हो यज्ञ हो और केवल घी उसमें अग्नि में डाल देने से भी यज्ञ नहीं हो जाती उसके साथ आहूति देने के साथ मंत्र भी पढ़ना पड़ता है तो मंत्र पढ़ने वाला चाहिए कोई मंत्र कौन पढ़े विप्र पढ़े तो जब विप्र हो और गौभ हो तब यज्ञ संपन्न हो हुँ? अब भगवान चाहते हैं कि यज्ञ खूब हो तो उनको ये दोनों बड़े प्रिय लगे कि हां आप खूब गाय हैं तो खूब घी होगा खूब यज्ञ होगा खूब विप्र हैं तो कहा कि अब खूब विप्र हैं तो ये लोग खूब यज्ञ करेंगे अब तो इनको देख करके भगवान दोनों को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं गाय को भी देख करके और विप्र को भी देख करके अब आजकल गाय के घी और विप्र इन दोनों की दुर्लभता है हो तो सकता है भगवान बहुत दुखी हो गह में बहुत कम है और गाय का घी कहाँ मिलता है भाई मुश्किल तो है और पशुओं को तो घी मिले और विप्र भी तथा तथित विप्र केवल अपनी जात से ही अपने आप को विप्र मानने वाले होंगे विप्रबंध जैसे विप्र होने चाहिए वेद पाठी विप्रा जो वेदों का अध्ययन करे उनका उच्चारण करे पाठ करे मंत्र बोले ऐसा जिसमें हो वो फिर विप्र है ऐसे विप्र भी नहीं मिलते वेद पाठ करने वाले तो हम अपने हिसाब से कहते हैं कल्पना कर सकते हैं कि भगवान बहुत दुखी होंगे भगवान को प्रसन्न करना है तो ये विक्र और गौ इन दोनों की वृद्धि होनी चाहिए ये तो हुआ लौकिक रूप से अर्थ देखें वैसे थोड़ा आध्यात्मिक रूप से अर्थ देखें तो गौ और विप्र ये दोनों सात्विकता और अध्यात्म ज्ञान के सूचक हैं गौ जो है सात्विकता के सूचक है कि हमारा शरीर हमारे प्राण मन बुद्धि ये सात्विक हो गाय गाय का दूध गाय का घी इनका प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में सात्विकता आती है सप्तुण की वृद्धि होती है और ये प्रतीक है अन्य अन्य लोग भी एह, ये जो लोग जो हैं इस प्रकार का भोजन अन्य भोजन भी गाय जो गाय और गाय का घी प्रयोग करेगा तो उसको कोई दूसरा भोजन कोई मांस क्या दूसरा अच्छा थोड़ी लगेगा वो तो उसी के साथ साथ फल फूल इत्यादि इसी प्रकार का भोजन करेंगे जो सात्विक होगा और सात्विक भोजन करेंगे तो उनमें सत्यगुणों की वृद्धि होगी तब तो भगवान को सत्वगुण की सत्वगुण प्रिय है जिनका हृदय सत्वगुण प्रधान है उनके हृदय में भगवान आते हैं और तमोगुनी रजोगुनी व्यक्तियों के हृदय में भगवान नहीं आते आते क्या हैं तो सब जगे? लेकिन प्रकट नहीं हो पाते उनके दर्शन नहीं होते तमुगुणी तो व्यक्ति अपने हृदय में भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं। हाँ? अगर वो हृदय में जाकर वो खोजें भी ये कहते हैं कि सब जगह ये कहा गया है कि भगवान हृदय में बास करते हैं तो वो बेचारे जब हृदय में जाएंगे खोजेंगे तो नींद आ जाएगी भगवान को नहीं पाए। और अगर हजोगुणी व्यक्ति हुए और वो अपने हृदय में भगवान को खोजेंगे तो उनका मन जो हृदय में घुसरेगा नहीं उन्हें पहले हृदय ढूंढने नहीं मिलेगा और हृदय के पास भी पहुंचेंगे तो वहां से धक्का मार करके जब ये खड़े रहते हैं वहां पर वो धक्का मार कर बाहर निकाल देते हैं तो व्यक्ति फिर बाहर दुनिया देख ले ताकि खोल करके भीतर हृदय में टिक ही नहीं पाता ये कोई भी करके देख ले जो तमुग नहीं होगा उसे नींद आ जाएगी जो रजोग नहीं होगा वह अपने भीतर टिक नहीं सकता मार धक्का बाहर कर दिया जाएगा सत्यगुण जब व्यक्ति के अंदर होगा हृदय में तो सत्युगुण का प्रभाव ऐसा होगा कि हृदय में जाएगा व्यक्ति तो वहां ठहरेगा ही निद्रा भी नहीं आएगी और विक्षेप भी उत्पन्न नहीं होंगे ये शत्रुगुण की महिमा है ऐसे शतुग्न हृदय में यदि तो कोई व्यक्ति टिका रहता है वहां ठहरता है और भगवान की प्रतीक्षा करता है नौ करता जैसे दरवाजे पे पहुंच करके दरवाजा खटखटाया जाता है तो दरवाजा खटखटाओ एक सूफी संत कहता है कि अपने हृदय में जाओ और भगवान का दरवाजा खटखटाओ भगवान जरूर मिलेंगे वो पूछने वाला कहता है कि अगर हमने दरवाजा खटाएं और दरवाजा न खुले भगवान नाम है तो कहा कि बैठो वहीं पर और थोड़ी देर में फिर दरवाजा खटखटाओ कि फिर भी दरवाजा न खुले तो लौट करके मत आओ वहीं बैठे रहो जब तक दरवाजा न खुले बार बार खटखटाते रहो जो वहां से निराश होकर के भाग गया वो क्या हम में जाते हैं वहां तो गोरंधकार दिखाई देता है वहां कुछ तो है ही नहीं और बाहर देखो दुनिया में सब चीजें दिखाई देती है ऐसे करके समझने वाले व्यक्ति हैं उन लोगों को हृदय में नहीं देता इसलिए एक तो सत्यगुण होना चाहिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्यगुण जो है वो हृदय को, को स्वच्छ करने वाला है निर्मल और दूसरा जो है वो वित्र है वित्र के शास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए अपने उपनिषदों को पढ़ो उपनिषदों के आधार पर लिखे हुए प्राण हैं, गीता आदि ग्रंथ हैं, भागवत आदि ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को सबको पढ़ो जैसे वित्र का धर्म है उस प्रकार से इनका अध्ययन करो और इनके अर्थ का विचार करो फिर अपने हृदय में जाकर के जब बैठो भगवान की प्रतीक्षा करो तो जो वेदों में उपनिषदों में जो परमात्मा के गौ लक्षण धर्म बताए गए हैं महिमा कही गई है उसको सबको हृदय में बैठकर के स्मरण करो और उसके अर्थ को देखो कि ऐसे भगवान अपने हृदय में कहीं है कि नहीं है तो परमात्मा स्वयं प्रियो भगवान फिर ऐसे व्यक्ति जो है वो जो कि सत्यगुण प्रधान हैं और जो शास्त्र ज्ञान रखने वाले हैं और वो अपने हृदय में पहुंच करके भगवान की प्रतीक्षा करते हैं और उनको दरवाजा खटखटाते हैं भगवान को ऐसे व्यक्ति प्रिय हैं वे फिर हृदय में प्रगट हो जाते हैं कह तो हैं कि तो लिए गो विद ऐसे लोगों के लिए भगवान को ये प्रिय है। और दूसरे अर्थ भी लग सकता है, एक अर्थ ये भी हो सकता है कि गो विप्र बृंदों को भगवान प्रिय है ये देखें बालकांड में देखते हैं तो जब सारे पृथ्वी के ऊपर बहुत अत्याचार रावण आदित्य शास्त्रों ने किया तो पृथ्वी है कुला उठी गो के माने पृथ्वी भी है और वो पृथ्वी ने जो है कुला उठी तब उसने गौ का रूप धारण किया ब्रह्मा के पास गई तो देखो गौ के माने पृथ्वी भी है गो माने गाय भी है तब वो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई अब ये भी कथा जो पौराणिक कथा है अब देखो सामर्थ हो इतने वेदांत सुनते सुनते तो अपने आप उसमें अर्थ निकालो इसका क्या तात्पर्य होगा पर पृथ्वी कैसे चल देगी भगवान के पास और ऊपर गाय के रूप कैसे धारण कर लेगी जब ये बुद्धि मन समझ ना आ तो उसको गहराई में जाकर उससे गहना को खोजो उसको दबाव बुद्धि उसमें भगवान ने बुद्धि दी है तो इसीलिए दी है कि थोड़ा उसको उसको ऊपर दबाव डाल करके खोजा खाद कुछ करो तो सही उसमें झगड़ा करने में बुद्धि लगाए रहो तो क्या फायदा है दुरुपयोग है बुद्धि का निंदा फंदा करने में बुद्धि लगाए रहो तो बुद्धि का दुरुपयोग है इतनी सुंदर बुद्धि भगवान ने दी कि गंभीर बातों तक को तो आप पता लगा सकते हो तो गहराई में जाकर के खोज करके पता लगाओ कि इसका क्या तात्पर्य हुआ कि पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया वो ब्रह्मा जी के पास गई इसके माने ये है कि समस्त विश्वभर के जितने सतुगुणी व्यक्ति थे उन सब व्यक्तियों ने एकीकृत होकर के भगवान की प्रार्थना की कि हे भगवान ये पृथ्वी के ऊपर ये निशाचारी व्यक्तियों ने तमुगुणी रजोगुणी व्यक्तियों ने अत्याचार कर रखा है तो ये भी करना चाहिए व्यक्तियों जो सतगुणी व्यक्ति हैं उनका वृंद भ्रंद का वृंद करता हो और होकर सब भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान सारे विश्व में शांति हो कल्याण हो सब लोगों के जिनके दुराचारी दुराचारी व्यक्ति हैं उनका दुराचार दूर हो जो व्यक्ति लोग साथी अहंकारी हैं, उनका अहंकार नष्ट हो स्वार्थ नष्ट हो संसार में सर्वत्र प्रीति हो एकत्व भाव आवे ये सब सत्य तो व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करें इसलिए जो है ये गोविद प्रबंधक हो यो, योग्या और माया मानुष रूपण हो और फिर कहते हैं कि ये दोनों जो है ये है मनुष्य शरीर धारण किए तो चले जा रहे हैं मानुष रूपण आप देखेंगे एक मनुष्य आगे आगे भगवान धाम चले जा रहे हैं पीछे पीछे लक्ष्मण जी चले जा रहे हैं हा? तो दो मनुष्य चले जा रहे हैं तो कहते हैं इनका मनुष्य शरीर तो मायामय है माया, माया मानस रूपिणु माने इन्होंने हैं तो ये पर्रह्म परमात्मा लेकिन उन्होंने माया के द्वारा मानवीय शरीर धारण किया हुआ है देखो जगह जगह ये रहस्य जो है रामचरित का आध्यात्मिक रहस्य तो स्वयं को ने बता दिया है लेकिन जल्दी जल्दी पढ़त हुई चला जाए इनको सबकी तरफ ध्यान न दे तो व्यक्ति कुछ का कुछ समझेगा कथा कथा में अटकन लगेगी उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी इसलिए जहां जहां इस प्रकार की बातें कही गई उनको ध्यान दें कि भगवान जो माया है माया में रूप धारण किए हुए हैं माया से मन स्वरूप है वैसे माया अपनी त्याग दें तो उनका मानवीय शरीर भी समाप्त हो जाए और वो दिखाई दे केवल सच्चिदानंद स्वरूप आकाश की तरफ सर्वत्र व्याप्त सर्वाधार सर्विंता समस्त पृथ्वी के समस्त सृष्टि के आधार विस्थान रूप जो एकमात्र सद वस्तु है वही भगवान इसलिए कहते, है, माया कहते तो हैं माया मानुष रूप और रघुबरऊ और फिर कहते मनुष्य तो है लेकिन कौन है रघु रघुवंश में सबसे श्रेष्ठ महान पुरुष है रघुवंश जब है वो रघुवंश वैसे ही सात्विक वंश है और वो सबके सब उस वंश में जितने भी राजा लोग हैं सब एक से एक धर्मात्मा हुए महान ज्ञानी हुए हैं बड़े शक्तिशाली हुए हैं ऐसे ही सुंदर वंश में भगवान राम भी आए लेकिन रघुवंश में रघु राजा के नाम से वंश तो बहुत प्रसिद्ध हुआ सूर्य के सूर्य से प्रारंभ हुआ इसलिए सूर्य वंश कहलाता है उसमें रघु राजा सबसे अधिक प्रतापी हुए उसके कारण से रघुवंश फहलाया और भगवान राम के तो रघुवंश में भी रघ से भी ज्यादा महान भगवान राम तो कहते हैं रघु ऐसे उनके उस वंश में प्राप्त वैसे आध्यात्मिक अर्थ में रघु की माने जीव है संस्कृत के शब्दों को जब ढूंढे तो उनके रूट धातु शब्द जब अर्थ को देखें तो वैसे तो रघुवंश में रघु नाम के एक राजा थे लेकिन राजा का नाम रघु रखा गया तो ये क्यों रखा गया उसका भी तो कोई शब्द होगा तब तो उसका नाम रखा गया कि बिना शब्द के कोई रख दे नाम तो शब्द रखेंगे नहीं इसलिए जब राजा रघु नहीं हुए होंगे उसके पहले रघु शब्द रहा होगा कि नहीं रहा होगा हा? हा? उस समय उसका क्या नाम था क्या अर्थ था उसका उसका नाम जीव था रघुवरु माने जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीवों के स्वामी समस्त जीवों के स्वामी होकर तो के रघुवर करके तो ये कहते हैं रघु सत धर्म वर्म अब देखो सत धर्म के वर्ण है वर्म के माने है ढाल तलवार ढाल तलवार कहलाती है ना ढाल एक है जिससे वो कोई दूसरा प्रहार करे तो रोक जाता है इसी तरह से भगवान राम धर्म की ढाल है अब धर्म की ढाल है के माने क्या है कि वो धर्म की रक्षा करने वाले ढाल जैसे शरीर की रक्षा करती है हमारे इसी प्रकार के हमारे धर्म की रक्षा करने वाले भगवान राम हैं। अगर हम भगवान राम का नाम लेते रहें, उनका स्मरण करते रहें, उनके गुण गाते रहें, उनके गुण सुनते रहें, तो वह फिर हमारे धर्म की रक्षा में ढाल की तरह से काम आएंगे हमारा धर्म टूटने नहीं पाएगा अधर्म रूप धारण नहीं करने पाएगा धर्म हमारा बिगड़ेगा नहीं और धर्म की रक्षा करना बहुत आवश्यक है अगर धर्म ही हमारा नष्ट हो गया तो हम ही नष्ट हो गए धर्मो रक्षक रक्षक हमारी रक्षा तो धर्म ही कर रहा है धर्म की रक्षा करने से ही हमारी रक्षा है जो व्यक्ति अपने ही धर्म का फिर रक्षा नहीं करते और धर्म का तिरस्कार कर देते हैं तो वो तो फिर उनकी जो है कोई सुरक्षा नहीं रह गई फिर अब उनकी रक्षा कौन करे कौन बचावे जीवन फिर उनके ऊपर आक्रमण होते हैं जो धर्म की रक्षा नहीं कर पाते ऐसे असुरक्षित व्यक्तियों के ऊपर आक्रमण होते हैं जिसके काम क्रोध लोभ मोह, मध्य मत्स्य ईसा दे छल प्रपंज पाखंड ये सब निशाचर उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं इसलिए इन सबसे बचने के लिए अपने धर्म की रक्षा करो और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान की आड़ लो सहारा लोन से कि हे भगवान हमारे धर्म की रक्षा होती रहे आपकी कता बनी रहे तो भगवान तो उस धर्म की रक्षा करने के लिए ढाल की तरह से है तो हितव। हितव सब धर्म वर्ण और हितऊ वन सबका हित करने वाले हैं जैसे ढाल तो केवल उसी की के रक्षा करती है जिसके हाथ में ढाल होती है अगर हम हाथ में ढाल लिए हुए तो अगर हमारे ऊपर कोई लाठी डंडा मारे तलवार मारे तो ढाल आगे कर देंगे ढाल से हम बच जाएंगे हमारे ऊपर चौक नहीं लगेंगे तो एक ढाल को धारण करने वाले व्यक्ति की ही रक्षा होगी लेकिन ये तो भगवान राम तो हित सर्वहित हैं, उनका हितकारी स्वरूप ही है सबका हित करने वाले हैं ऐसे भगवान कृपाल दयालु जो भगवान की संग में जाए सबकी रक्षा करने वाले है भगवान हैं। सीता सीतान्वेषण तत्पर हो और भगवान जो सीता जी के अन्वेषण में तत्पर हैं, अब बताते हैं ये भगवान राम का इस क्या है कि वन में भगवान राम पथिगत आगे कहते पथिगत माने रास्ते में चले जा रहे हैं अभी समय कहीं बैठे नहीं है ठहरे नहीं है टिके नहीं है यात्रा में लगे हुए हैं रास्ते रास्ते आगे चले जा रहे हैं इसलिए पति तो दोनों मार्ग में चले जा रहे हैं और किस चले जा रहे हैं सीता अन्वेषण तत्पर हो सीता जी के अन्वेषण में तत्पर है अब सीताजी का अन्वेषण करना चाहिए ये भगवान राम का चूंकि भगवान राम धर्म की रक्षा करने वाले हैं इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए सीता जी की भी उनको खुद करनी पड़ती है अब सीता जी अब माने लौकिक दृष्टि से विचार करें तो सीता जी मान लो भगवान राम की पत्नी है और वो पत्नी खो जाए तो पुरुष का क्या काम है उसका धर्म क्या कहता है कि पत्नी की खोज करे पता लगा तो इसलिए भगवान जो है धर्म की रक्षा के लिए सीता जी की खोज में लगे हुए हैं <coughs> सीता जी भगवान श्री राम जी की सेविका है उनकी परम भक्त हैं तो भगवान अपने भक्तों के भी दुख को दूर करने वाले हैं सीता जी ब्लाक करती हुई रोती हुई गई हैं, और अशोक वाटिका में भी बैठी ब्लाक कर रही हैं तो उनके दुख को दूर करने के लिए भगवान सीता जी का अन्वेषण करते हैं उनको जाते हैं उनके दुख को दूर करते हैं अध्यात्म दृष्टि से सीता जी है वो कई रूपों में सीताजी का प्रतीक करके है सीताजी जगत की रचना के लिए तो माया रूप में जहां नाम रूपों की रचना होती है वो नाम रूपों की रचना सीता माया रूपी सीता उनके द्वारा होता है भक्तों के लिए जो लोग भक्त हैं और भगवान राम की आराधना वंदना करने वाले हैं उन लोगों के लिए सीता जी भक्ति स्वरूप है भगवान मैंने भगवान की भक्ति प्राप्त हुई मैंने सीता जी की कृपा प्राप्त हुई और सीताजी की कृपा प्राप्त हुई तो सीता जी के सहारे भक्त भगवान तक तो पहुंच जाता है उनकी कृपा से इसलिए सीता जी भक्त स्वरूपा भी हैं आध्यात्मिक दृष्टि और शंकराचार्य जी कहते हैं कि अरे तो शांति स्वरूपा है जीव की शांति का हरण हो गया और जो भगवान के सर में जाए तो भगवान उसकी शांति को खोज करके लाते हैं फिर तो सीता जी की खोज भगवान कर रहे हैं लौकिक अर्थ में तो अलग बात होगी वो पहले बता दी आध्यात्मिक अर्थ में कि सीता जी जो वो शांत स्वरूपा है इसलिए शांत को पुनः प्राप्त करना चाहिए जैसे भगवान राम की सीता रूपी शांति हरण हो गई और मोह रूपी रावण से ले गया तो भगवान राम ने क्या किया अब कोई ऐसे थोड़ी करना तो थो थो चाहिए कि हमारी शांति हरण हो गई तो हो जाने दो हरण ये कोई बात थोड़ी हुई अब हमको चाहिए कि हमारी शांति हरण हो गई है तो शांत को हम पुनः प्राप्त करें तो वो शांति कैसे प्राप्त हो जैसे भगवान राम ने प्राप्त की भगवान राम ने पता लगाया कि सीता जी कहां है तो पता लगा कि लंका में है लंका क्या है देह प्रवृत्ति देहाभिमान लंका है और मोह वहां उसका राजा रावण है तो भगवान राम देहाभिमान रूपी लंका को ध्वस्त कर देते हैं सुप्रवेश कर जाते हैं और मोह रूपी राम को मार देते हैं ये दोनों बातें समाप्त हो जाए लंका में लग जाए आग और वहां पर मोह का हो जाए मरण तो बस अपने शरीर के भीतर देहाभिमानी भी रूपी लंका के भीतर मो रूपी राम बैठा हुआ है अगर इस देहाविमान में तो लगा दो आग कि देह तो हम है ही नहीं हम देह से भिन्न कुछ हैं ये देखो और फिर उसके बाद जो मोह हुआ है अज्ञान है अपने आप में कि हम जगत कोई सत्य मान रहे हैं शरीर को सत्य मान रहे हैं इसके स्थान में देखेंगे परमात्मा एकमात्र सत्य है और वही अपना स्वरूप है वही परमात्मा है ऐसा ज्ञान हो तो मोह समाप्त हो जाए और जहाँ ये स्थिति आवे वहा शांति प्राप्त हो गई फिर व्यक्ति की शांति जो है वो प्राप्त हो तो ऐसे कहते हैं सीता अन्वेषण तत्परु पथिगत